गीता तत्व चिंतन सधर्म में मरना श्रेयस्कर उसी प्रकार जब हमारा चित्त मन पर आसक्त हो जाता है तब हमारा महत्व संसार के पदार्थों और व्यक्तियों में घूमने लगता है वह ईश्वर को अपना केंद्र या आधार नहीं बनाता इसीलिए जब तक हम अपने चित्त को देह और मन से हटाकर आत्मा में केंद्रित करने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक ईश्वर के प्रति हमारा कर्म समर्पण ही पुष्ट नहीं होगा तीसरा निराशे ही तीसरा लक्षण है आशा रहित होना यह भाव हमारे मन के प्रति आसक्ति को दूर करने में सहायक होता है हमारा चित्त आशा के कारण ही मन से चिपकता है भविष्य का ताना बाना बुनना मानो आशा ढोर को बटना है भविष्य का अधिक विचार ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण को शिथिल करता है आशा शब्द भविष्य की ऐसी चिंता सूचित करता है जिसमें उद्यम का सर्वथा अभाव हो लोक संग्रह हेतु कर्म करने वाले व्यक्ति को भविष्य के संबंध में चिंता करने वाली आशा से बचना चाहिए पर निराशी ही का तात्पर्य हताशा भी नहीं लेना चाहिए भगवान यह उपदेश नहीं देते कि व्यक्ति निराश और हतोत्साहित हो जाए हताशा या निराशा और आशा में एक अंतर है पहले में देह और मन दोनों अवसन्न हो जाते हैं दोनों ही क्रियाशीलता बाधित हो जाती है जबकि दूसरे में मन तो क्रियाशील रहता है पर देह अवसन्न रहती है हमें इन दोनों से बचना है न तो निराशा का शिकार होना है न आशा का चौथा निर्मम चौथा लक्षण है निर्मम ममता रहित होना यह भाव चित्त को देह से चिपकने से बचाएगा सारे ममत्व की जड़ है देह देह के संबंध ही हमारे भीतर ममता उपजाते हैं और चित्त को देह में अटका कर रखते हैं जैसे आशा हमें भविष्य से उलझा कर रखती है वैसे ही ममता भूतकाल से हम अपने देह संबंधों के प्रति ममत्व के कारण अपने कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं कर पाते और आत्म तत्व से दूर चले जाते हैं इसीलिए ममता रहित होने का उपदेश भगवान कृष्ण करते हैं लेकिन यहाँ निर्मम से निष्ठुरता का तात्पर्य नहीं लेना चाहिए निर्मम का एक अर्थ निष्ठुर भी होता है पर यहाँ उसका प्रयोग निष्ठुरता के अर्थ में न हो ममत्व तो शून्यता के अर्थ में है ममत्व तो हमारी दृष्टि में पक्षपात पैदा कर देता है इसीलिए हमारा चित्त देह की सीमा में अटक जाता है पांचवा विगत ज्वर पांचवा लक्षण है घबराहट या संताप से रहित होना कर्म करते समय यदि हमारी बुद्धि में छोभ या आवेश हो तो हमारा कर्म बढ़िया नहीं हो पाता छोभ और आवेश ज्वर के दो लक्षण हैं और ज्वर के ये दोनों ही लक्षण हमारे कर्म को निस्तेज बना देते हैं छोभ से कर्म में घबराहट पैदा होती है और आवेश रोज को जन्म देता है दोनों ही बुद्धि को चंचलता सूचित करते हैं जर की ऐसी स्थिति में बुद्धि उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाती इस पांचवें लक्षण के द्वारा भगवान यह सूचित करते हैं कि कर्म करते समय हमारी चित्त को स्थिति कैसी होनी चाहिए इस प्रकार इन पांच लक्षणों के द्वारा भगवान कृष्ण लोक संग्रहार्थ कर्म का एक बड़ा ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत करते हैं हमारा चित्त या तो अतीत की उधेर बुन में लगा रहता है या फिर भविष्य का ताना बाना बुनता रहता है। और और निरा, भगवान चित्त को अतीत भविष्य के भटकाव से बचाकर युध्यस्व वर्तमान में उसे केंद्रित करते हैं हम यदि आवेश और लोभ से रहित हो भूत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान के कर्म में भगवत समर्पित भाव से अपने चित्त को निर्दिष्ट करें तो वह देह और मन की आसक्ति से ऊपर उठ आत्म तत्व में बैठेगा और तब हम सही अर्थों में अपने समस्त कार्यों का फल सही संन्यास परमात्मा में करते करने में समर्थ होंगे तब हम अपने समस्त चेष्टाओं के पीछे अपने अहंकार को प्रेरक के रूप में न देख उस ईश्वर को देखेंगे जो हमारे जीवन का आधार है यही लोक संग्रहार्थ कर्म का स्वरूप है अर्जुन को भगवान कृष्ण इसी प्रकार कर्म करने का आदेश देते हैं और उसके माध्यम से विश्व के सभी साधकों को निराशी निर्मम और विगतज्वर शब्दों से ऐसा कुछ ध्वनित होता है मानो भगवान कृष्ण जीव को जड़ या मुर्दा बन जाने का उपदेश देते हों, क्योंकि जड़ पाषाण या मुर्दा ही इन गुणों से विभूषित होता है चेतनायुक्त जीव नहीं पर युद्धस्व कहकर भगवान जड़ता को समाप्त कर देते हैं उनका तात्पर्य यही है कि अहम ही मनुष्य में आशा ममता और ज्वर का संचार करता है यदि अहम को वह ईश्वर को सौंप दे तो सात्विक दृष्टि से वह मर ही जाता है और जब कर्म करता है तो अपने को ईश्वर का यंत्र मानता है